शिवपुराण नारद जी बोले विष्णु शिष्य महाप्राग्य विधाता आपको नमस्कार है कृपा निधे आपके मुंह से यह अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली है अब मैं भगवान चंद्रमौली के परम मंगलमय तथा समस्त पाप राशि के विनाशक वैवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ मंगल पत्रिका पाकर महादेव जी ने क्या किया परमात्मा शंकर की वह दिव्य कथा सुनाइए ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वह बताता हूँ भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को पूर्वक हाथ में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे फिर उन भगवान ने उसे लाने वाले को सम्मान किया तत्पश्चात उसे बाँच कर विधिपूर्वक स्वीकार किया इसके बाद हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ विदा किया तदनंतर उन मुनियों से कहा आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है अतः आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए भगवान शंकर का यह वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम एवं उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए उन्हें तदनंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार का सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया तुम तो अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और मस्तक झुका प्रणाम कर हाथ जोड़ विनीत भाव से खड़े हो गए तब भगवान शिव ने कहा नारद तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की और उससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें यह वर दिया है कि मैं पति रूप से तुम्हारा पाणी ग्रहण करूँगा पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया हूं इसलिए उनके साथ विवाह करूँगा सप्तर्शियों ने लग्न का साधन और शोधन कर लिया है अतः आज से सातवें दिन मेरा विवाह होगा उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय ले मैं महान उत्सव करूँगा मुने तुम विष्णु आदि सब देवताओं मुनियों और सिद्धों को तथा अन्य लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रित करो सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धज कर स्त्री पुत्रों को साथ लिए यहाँ आए ब्रह्मा जी कहते हैं मुये भगवान शंकर के इस आज्ञा को सिरोधार्य करके तुमने शीघ्र ही सर्वत्र जाकर उन सबको निमंत्रण दे दिया तत्पश्चात शंभ के पास आकर उनके आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए भगवान शिव भी उन सब देवताओं के आगमन की उत्कंठापूर्वक प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं से नाचते हुए वहाँ बड़ा भारी उत्सव मना रहे थे इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए अपनी पत्नी और दलबल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्तिभाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर पूर्वक उत्तम स्थान में ठहर गए इसी प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों सहित सानंद वहां ठहरा तदनंतर इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ खूब सज झ कर वहां आई वे सबके सब, सब उत्सव मना रहे थे तत्पश्चात मुनि नाग सिद्ध उपदेवता तथा तो अन्य लोग भी निमंत्रित हो उत्सव मनाते हुए वहाँ आए उस समय महेश्वर ने वहाँ आए हुए सब देवता आदि का पृथक पृथक सहर्ष स्वागत सत्कार किया फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा देवांग देवांगनाओं ने उस अवसर पर यथा योग्य नृत्य आदि किया विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की वैवाहिक यात्रा सम्पन्न कराने के लिए जिस समय वहाँ आए थे वे सब यथास्थान ठहर गए भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना ही कार्य समझकर नियंत्रित रूप से करने लगे और इसे शिव की सेवा मानने लगे उस समय सातों मातृकाएँ वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथायोग्य आभूषण पहनाने लगी मुनिश्रेष्ठ परमेश्वर भगवान शिव को जो स्वाभाविक वेश था वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर जा बिराजे उनका जो सुंदर ललाटवर्ती तीसरा नेत्र था वही शुभ बन गया उन्हें कानों के आभूषणों के रूप में जो दो सर्प बताए गए हैं वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त दो कुंडल बन गए अन्यन्या अंगों में स्थित सर्प उन उन अंगों के अतिरमणीय नाना रत्न आभूषण हो गए उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था वही चंदन आदि का अंगराग बन गया और उनके जो गज चर्म आदि परिहान थे वे सुंदर दिव्य दुकूल बन गए